सहनावत सहनो भुन सह वी कर्वा वह तेजस्वीधीतमस्त मेषा वह शांति शांति शांति हाज कुछ पूछ आज तो हम्म जो आदि कर्म हुआ है है वो वेग का कारण है। क्या पूछना चाहते जो आदि कर्म है वो वेग का कारण है संस्कारों ठीक है सच आद्य कर्म न कार्यम वह जो वेग है वो प्रारंभ में जो कर्म हुआ उसका आ, कार्य है हम्म वेग जो है कार्य है और कर्म कारण है वेग बिना कर्म कर्म होता नहीं नहीं तो जो आदि हुआ था उसका कारण कौन आत्म प्रयत्न जहाँ भी कर्म होगा आत्मप्रय तो प्रयत्न होगा ना वहां पर वहात्मा तो का, का प्रयत्न तो हो हो। तो तो थोड़ा रहता है जो वाहन जा रहा है आगे उसमें थोड़ा प्रयत्न रहता है प्रयत्न तो आत्मा के पास है ना प्रयत्न गुण आत्मा के पास रहता है उस प्रयत्न से कर्म हो सकता है उस प्रयत्न से कर्म होता है उस कर्म से वेग उत्पन्न होता है उधर तो वेग कर्म करने के लिए वेग प्रयत्न ही उत्पन्न कर रहे हैं ना उसके लिए वेग की आवश्यकता तो है उस प्रयत्न को वेग माना जाए का प्रयत्न है नहीं अब वेग कैसे कहेंगे उसको तो प्रयत्न गुण बोला है ना क्योंकि क्यों गुण से कर्म क्यों उत्पन्न होता है कर्म तो उत्पन्न होगा ना कैसे उत्पन्न होगा गुण से से प्रयत्न द्रव्य कोई पहले अब क्या कहे ना क्या चाह रहे हैं चाहिए क्यों नहीं उत्पन्न होते प्रयत्न गुण उत्पन्न नहीं कर रहे कर्म को साध्य क्योंकि ऐसा कोई गुण संयोग विभाग संयोग से भी कर्म उत्पन्न होता है विभाग से भी कर्म उत्पन्न होता है पीछे पढ़ के आए ना हम्म नहीं वो वो अलग चीज है वहां तो ये बताया कर्म संयोग विभाग और वेग को उत्पन्न करता है लेकिन संयोग से भी तो कर्म उत्पन्न होता है विभाग से भी तो कर्म उत्पन्न होता है क्या बताइए जी, आ, हाँ जी. का आ, इस प्रश्न में अंतिम कारण पृथ्वी को समवाही कारणिघाता है संयुक्त तो संयोगश्च तो असमवाही कारण तो अभी उस दिन आप बोल रहे थे जो जी पूछ रहे थे तो बोले कि कभी भी असमी कारण एक ही होता है यहाँता है और संयुक्त संयोग असंभव कारण है कारण भी दो हम्म। तो एक ही तो तो होता है। ठीक बात है भी हो, हो इन्होंने लिखा तो है या नहीं दो लिखा है यहाँ पर ठीक है नोदनाभिघात जो है हाँ नोदनाभिघात और संयुक्त संयोग से पृथ्वी में कर्म होते हैं दो प्रकार के कर्म हैं एक प्रकार के कर्म के लिए नोदनाभिघात असमवाय कारण है और एक कर्म के लिए संयुक्त संयोग असमवाय कारण बताया गया था जी केवल एक प्रकार के कर्म के लिए बताया गया नहीं सूत्र और दो प्रकार के कर्म होते हैं और दृश्य कर्म के दो भेद बताए हैं लिखा है ना कारण तदपिय द्विविधम तदपि दृश्यस्य से कारणदय द्विविधम दृश्य के कारण दो प्रकार के होने से दो प्रकार कर ठीक है पत मत अब तक तो मेरे को यही समझ में आता है असमवाही कारण एक ही होना चाहिए समवाही कारण भी एक ही होना चाहिए असमवाई कारण भी एक ही होना चाहिए निमित्त कारण अनेक होते हैं। रोटी में डाला तो में क्या रोटी में तो आटा हाँ हाँ हाँ नहीं, नहीं आप रोटी रो के लिए रोटी किसका समवाय कारण है समवाही कारण रोटी जो है आटे का, आटे का समें समें जो चुटी चुटी। वो तो निमित्त है वहां पर हाँ वो तो समवाही कारण थोड़ा समवाही कारण है जिसको धारण करते हो कि जीरा थोड़ा रोटी को धारण करते हैं रोटी जीरा को धारण कर रहा है वो तो बन सकता है मतलब रोटी में जीरा डाला है तो रोटी ने जीरे को धारण किया ना कि आ, जीरे ने रोटी को धारण किया ऐसा कारण पे कारण तो सही हो गए जब जीरा जीरा धारण करेगा तब कारण नहीं जीरा किसी और को धारण करेगा तो तब बनेगा जीरे की रोटी बनेगी इसका मतलब ये नहीं कि जीरा पूरी का मतलब वो जीरा समवायी कारण है ठीक बात है पनीर की सब्जी बोलते हैं तो पूरा पनीर की सब्जी नहीं होता है उसमें पनीर मुख्य होता है ऐसा चले छठे सूत्र से होगा जी अन्य आहो आरोहनम ये लोके अपाम भवति तत् आरोहन क्रिया को बताया जा रहा है यानी एक तो सूर्य के किरणों के माध्यम से ऊपर पानी जा रहा है ठीक है एक स्वाभाविक रूप से हो रहा है और दूसरा जो लोक में आरोहन क्रिया होती है पानी को ऊपर लाते हम लोग वो किस तरह का होता है उस प्रकार ये कुएं में से या वैसे पानी है उसमें आपने पत्थर पेंक तो पानी ऊपर आता है ठीक है ना या आप उसमें कूद गए पानी के अंदर तालाब में तो पानी ऊपर उछलता है या कोई भी इस तरह का कारण जो होते हैं तो पानी कैसे ऊपर आता है उसकी बात कर रहे हैं तो अन्यच्छा आरोहनम यद लोके लोक में अपाम आरोहनम जलों का जो आरोहन होता है वो किस किस प्रकार होता है तत् संदर्भ में बताया जा रहा है बोलिएगा नोदन आपीड़ना संयुक्त संयोगाच नोदन कृत आपीड़नाथ प्रतोदन कृत ऊर्धव प्रक्षेपनाथ खलु भवती अपाम आरोहणम लोके नोदन आनाथ धक्के से अगर कोई क्रिया हो रही है वहां पर यानी धक्के से उसको पीटा जा रहा है यानी वेग से नोदन का मतलब वेग हो गया और वो वेग भी प्रतोदन के रूप में यानी बहुत वेग से धक्के के रूप में जब उसमें दिया जाएगा तो उसी को बोला है प्रतोदन कृत ऊर्धवम प्रक्षेपणम धक्के के द्वारा जो किया गया वेग है यानी वेग से वेग किया जा रहा है अधिक बल से फिर वेग उत्पन्न किया जा रहा है वो है उससे उसको फेंकने के कारण से धकेलने के कारण से खलु अपाम आरोहनम जलों में आरोहन क्रिया होता होती है प्रतोदन प्रतोदन रूपी प्रहार से यानी धक्का रूपी प्रहा, आ, प्रहार से भूमिष्ठ भूमि में स्थित पानी कूपागत अथवा कुएं में स्थित पानी ऊर्धव उदगत ऊपर की ओर आता है यानी तालाब में पानी है और आपने कुछ ऐसा प्रहार किया उसमें लकड़ी से या पत्थर से तो पानी ऊपर आ जाता है या कोई कूद गया तो पानी ऊपर आ गया चाहे वो भूमि में स्थित पानी है यानी तालाब के रूप में या कुए में स्थित पानी है स्वतो स्वी भार का मतलब ऊपर उठता है ऊपर उठता है अथवा स्वतः विद्युत यंत्र विद्युत प्रयोग का मतलब मोटर लगा करके प्रतोदन करेंगे धक्का देंगे तो वो खींच करके पानी को ऊपर ले आता है कुएं में से तालाब में से तो स्वतः विद्युत यंत्र प्रयोग विद्युत यंत्र यानी मोटर के प्रयोग से तथा अदभी सह संयुक्त खलु ऊर्धम शीला अग्निज्वाला स्थाली संयुक्त जलम ऊर्ध्व गमयती ये दूसरी प्रक्रिया बताई जा रही है अदभी सह संयुक्त कलू जो पानी के साथ संयुक्त है जुड़ा हुआ है कौन ऊर्ध्व गन शीला अग्निज्वाला ऊपर की ओर जाने वाली अग्निज्वाला यानी चूल्हे में चूल्हे में आपने आग जलाए तो ऊपर जाने का स्वभाव वाली जो ज्वालाये हैं ऊपर जा रही हैं और वो पानी के साथ संयुक्त है यानी बटलोई में आप पानी डाल करके रखो और आग जला दो ठीक है ना तो उनके संयुक्त से पानी और अग्नि के संयुक्त के कारण से वो पानी बाष्प के रूप में ऊपर उठता है तो अदबी सह संयुक्त अदबी जल के साथ जुड़ी हुई ऊर्ध्गमन शिला ऊपर की ओर जाने वाली अग्निज्वाला अग्नि की ज्वालाएं स्थाली संयुक्त जलम थाली से यानी बटलोई से संयुक्त जुड़ा हुआ पानी ऊर्ध्व गमयती ऊपर की ओर ले जाते हैं या ऊपर की ओर ले जाती हैं अग्निज्वालाए एवं अदभी सह यानी संयुक्ता स्थाली पात्री एवं इसी प्रकार से अदभी यानी संयुक्तानि स्थाली पात्रानि पानी के साथ संयुक्त जितने भी पात्र हैं तय सह उन सभी पात्रों के साथ में नाम संयोगात अग्निज्वालाओं का संयोग होने से तत्रस्तम जलम वहां पर स्थित पानी बाष्पीभूय उदगछति वाष्प बनकर के बाप बनकर के ऊपर जाता है पूर्वस्मिन् उदाहरणे जलम समवायि कारणम पहला जो उदाहरण दिया है भूमिष्टम कूपाधिगतम जलम उसमें जलम समवाई जल समवायि कारण है नोदन आपीड़नम असमवाय जोर से धक्का देना रूपी जो संयोग है वो असमवाय है प्रतोदन साधनम प्रतोदन साधनम निमित्त कारणम या संयोगों को अटाना है प्रतोदन साधनम प्रतोदन के जो भी साधन है जैसे लकड़ी है पत्थर है या यंत्र है बिजली के यंत्र है ये सब निमित्त कारण निमित्त कारण है उत्तरस्मिन उदाहरणे बाद वाले उदाहरण में जलम तो समवायि कारणम जल तो कारण बनेगा संयुक्त संयोगवाणम संयुक्त संयोग जो है वो असमवाई कारण है संयुक्त संयोग का मतलब है पानी अग्नि का पानी के साथ संयोग नहीं अग्नि का बटलोई के साथ संयोग और उस बतलोई का पानी के साथ संयोग ये वाला ये है संयुक्त संयोग संयोग असमय कारण अग्नि वो नि, वो अग्नि तो निमित्त कारण है यहां ये कहना चाह रहे हैं अग्नि का बटलोई के साथ संयोग है ठीक है और ये दो संयोग हो गए मतलब एक संयोग है फिर ये संयोग पानी के साथ है इसको कहेंगे संयुक्त तो संयोग ये संयुक्त तो संयोग जो है ऊपर उठने वाले पानी के लिए असम्य कारण बाष्प रूप में जो उठ रहा है ना उसका असमवाह कार्य संयुक्त संयोग पकड़ में आ रहे संयोग संयुक्त संयोग बाष्प का असमवाय कार बाष्प तो कार्य हो गया पकड़ में आया और संयुक्त अग्निज्वाला निमित्त कारण और अग्निज्वाला जो है अग्नि की लपटे जो है वो निमित्त कारण है पकड़ में आया आप लोगों हाँ जी जी। क्या क्या आया? भाप जो है का, एक कार्य है हाँ उसका संयुक्त संयोग जो है जो अग्नि का पात्र के साथ और पात्र का जल के साथ जो है यह असमवाय कारण और निमित्त कारण अग्नि के लपटे जो है, निमित्त है। और समवाई है हाँ ठीकेकार वापस आए आय अष्य भाष्यकार पूर्व सूत्र एव से अन्यता कृतमस्ति दूसरे भाष्यकारों के द्वारा पूर्व सूत्र का ही यहां पर अर्थ लिया है गलत अर्थ लिया है पृष्ठपेषण का मतलब है कही हुई बात को पुनः कहना यह है पृष्ठपेषण पूर्व सूत्र में जो बात कही गई है उसी बात को यहां पर दोबारा दोहराया उन्होंने इस सूत्र के अर्थ में इसलिए उन्होंने गलत किया ऐसा भाष्यकार का कथन है स्पष्ट हाँ जी हाँ जी पहले वाले के कारण को बताया जी जी असंग भाई कारण नोदन नोदना जीड़न हाँ यह संयोग नहीं ये को कटवा रहा था ना मैं वो गलत पढ़ा है संयोग प्रतोदन साधनम दोनों चीज क्या है थी? नोदन पीड़न और प्रतोदन साधन नहीं प्रतोदन साधन प्रतोदन का मतलब है है एक प्रकार से धक्का ठीक है ना वेग का धक्का वेग तो हो गए नोदन और प्रतोदन का मतलब धक्का ठीक है अब उस उस वेग का जो साधन बना हुआ है लकड़ी लाठी पत्थर, पत्थर जो भी जो पानी में आप डालते हैं वो साधन जो है वो निमित्त कारण है जी। और ये जो है नोदना पीड़न पीड़न में क्या नहीं नोदना पीड़न एक ही चीज है यानी ऐसा वेग जिस वेग में धक्का और है ऊपर से वेग अपने आप में बल है उस उस बल को और और धक्का से आप आगे बढ़ाएंगे ना ऐसा तो साधन संयोग भी लिया जा सकता है काटने तो हाँ जी संयोग भी लिया जा सकता है क्योंकि जो, जो भी कोई साधन होगा लकड़ी है, है तो संयोग तो वहाँ पर रहेगा बाल्टी का कुए के पानी के साथ संयोग तो रहेगा डाल दी हाँ, तो पानी ऊपर आ गया मतलब तो नीचे गई और पानी ऊपर आ गया अब वो वो वो वो वो वो संयोग वो, वो संयोग संयोग संयोग है है भी भी नहीं कौन सा क्या यही तो है नोदना नोदना आ, क्या कहते हैं नोदना पीड़न ऐसा है वेग देखिए आप पत्थर यूँ पकड़िएगा केवल ऐसा छोड़ दीजिएगा ठीक है ना उसमें वेग उत्पन्न हुआ तो वो वेग वे कारण बनेगा पानी के ऊपर उठने का अब केवल ऐसा नहीं छोड़ रहे ऐसा डाला आपने उसी उस वेग को आपने धक्का दिया है इसको कहते हैं आपीडन, और इस आपीड़न को इन्होंने प्रतोदन शब्द से कहा है ठीक है ना यानी वेग को भी अगर आप धक्का देंगे ना उसको प्रतोदन कह रहे हैं नहीं वेग तो फिर साधन तो तो हाँ। तो तो साधन क्या चीज़ तो है मतलब ढेला है या आ, बाल, बाल्टी है, है, है लकड़ी है, है कुछ भी तो तो वही कहना एक अलग चीज हो गई वेग है और उस वेग में माली जो और धक्का वक्का जो भी लगाना था लगा दिया और उसका जो साधन है और उसका जल के साथ भी तो सहयोग होगा जी वो तो अलग चीज है संयोग और जो वेग तो अलग चीज है तो फिर संयोग को हम निमित्त कारण क्यों नहीं बना मतलब साधन भी निमित्त कारण बनेगा और संयोग वाला भी निमित्त कारण बनेगा बनना चाहिए या तो उसको असमवाही बनाओ निमित्त को मतलब यानी आप ये कहना चाह रहे लकड़ी का और पानी के साथ संयोग जो हो रहा है क्योंकि दूसरे भारत अच्छा। जैसे संयोग, संयोग को भी वहाँ पर असमवाही कारण किया है तो उस चीज अगर हम यहाँ पर विचार करें तो निमित्त में जाएगा अगर आप ऐसा मानना चाहते हैं तो निमित्त में जाएगा ठीक निमित्त में में। नहीं तो एक ही है वेग बना दिया ना आपने। असमवाई तो वो वेग को बनाया पकड़ में आया असहयोग को हम असमवाई मान और वेग को निमित्त मतलब हम हमारी इच्छा नहीं है कि हम तेजी से फेंके उसको फेंकते भी फेंक सकते तो भी जेल भी, आएगा।, तो भी, भी आएगा, वो वो आएगा।, आएगा कम जेल आएगा उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है ये देखना होगा की दोनों जल के ऊपर आने में मुख्य कारण कौन सा है वेग है या फिर संयोग है उसके आधार पर वो तो संयोग ही मानना पड़ेगा अगर इस तरह का आप करेंगे तो क्योंकि आ, नोदनापीडन का संयोग कोई नोदनापीडन ही, नोदना ही कोई कह रहे ना नोदनापीडन नोदनापीडनम असंवाय कारणम ऐसा बोला है ना इन्हों नोदनापीडनम तो यानी वेग को ही असमवाई कारण बोला इन्होंने विशेष वेग ना होती भी संयोग होने मात्र से भी जरूर आ रहा है नहीं। नहीं नहीं वो तो ही यानी कुछ पानी वहां विशेष संयोग ना भी हो लेकिन उस संयोग में वेग वहां है बिना वेग के वो पानी ऊपर नहीं आ सकते वेग तो है वेग तो है वो वेग मुख्य है वहां इसलिए वेग को ही असमवा कारण स्वीकार करना चाह रहे भले वो संयोग भी है पर वहां वेग मुख्य है क्योंकि जैसे ही पानी के साथ में उसका आएगा ना वह वेग तो है ही वहां पर उस वेग के कारण से पानी ऊपर आ रहा है अब अब देखिएगा अब वेग उत्पन्न नहीं करिएगा केवल पानी के बिल्कुल ऐसा करके यहाँ डाल दीजिएगा फिर भी थोड़ा सा पानी मतलब ऊपर नीचे तो होता ही है तो वेग तो कुछ ना कुछ उत्पन्न होता ही है वहां पर इसलिए उस वेग को ही मुख्य रूप में कारण बनाया और संयोग को फिर क्या माने तो आप निमित्त में चले जाएगा को नहीं होता तो नहीं आता। वो है उसका निषेध नहीं कर रहे हैं मुख्यता को देख रहे हैं ना समय तो समय तो संयुक्त संयुक्त संयुक्त कारण कारण कारण कारण तो वो वो संयोग संयोग संयोग दूसरा है वहां संयुक्त संयोग है उस संयुक्त संयोग के बिना उठ ही नहीं सकता बाष्प के रूप में पानी वहाँ तो सही है यहाँ अलग है दोनों में अंतर है उदाहरणों में ठीक है हाँ जी सूत्रार्थ लिखिएगा छठा सूत्र प्रतोदन साधनम संयोगो निमित्त कारणम ठीक है संयोग को भी जोड़ सकते हैं साधन भी और संयोग भी साधन भी भी, भी भी और संयोग भी। भी भी भी। सबको जो भी कारण बन सकते हैं हाँ जी हाँ जी लकड़ी आदि के चोट से चोट का मतलब यह पीड़न लकड़ी आदि के चोट से और पतीली से युक्त या संयुक्त लिख सकते हैं पतीली से संयुक्त पतीली से संयुक्त जल के साथ पतीली से संयुक्त जल के साथ अग्नि के संयोग से अग्नि के संयोग से जलों में आरोहण कर्म होता है जलों में आरोहन कर्म होता है ठीक है स्पष्ट हो गया अथ वृक्षे मूल निषिकम निश्यक, जलम कथम अभिसरपति अब वृक्ष में या वृक्ष के मूल में पानी का सिंचन कर लिया जाए वृक्ष के मूल में पानी का सेचन किया जाए तो जल कथम अभिसरपति वो जल कैसे चढ़ता है वृक्ष में हे प्रश्न किया जा रहा है बोलिएगा वृक्ष अभिसर्पणम इति अदृष्ट कारितम हरल उत्तर है मूले वृक्षस्य अभितः पत्र पुष्प फलेषु सर्व उर्द्व सर्वत्र कर्म। मूल निषिक्त जल डाला गया जल वृक्ष के मूल में डाला गया जल। सभी शाखाओं में पत्तों में फूलों में फलों में सब तक वो जल पहुंचता है सर्व भागेश सभी भागों में ऊर्ध्व पर्यतेशु बिल्कुल आप ऊपर देखेंगे ना वृक्ष नीचे से लेकर के ऊपर के अंतिम छोर पर जो पत्ता है ना ऐसा खड़ा हुआ अभी पूरा क्या कहते हैं बड़ा भी नहीं हुआ ऐसा खड़ा हुआ है वहां तक पानी जाता है वहां तक रस जाता है जो भी है ये कहना चाह रहे हैं सर्वत्र प्रसरणादिकं कर्म सर्वत्र का कर्म पानी का सर्वत्र का कर्म तद जीवन हेतु आकर्षण ने, शक्ति भवति नैजीशक्ति जीवन हेतु उस वृक्ष के जीने का जो कारण है आकर्षण रूप और जो पानी को आकर्षित करना रूपी जो शक्ति है जिसको अदृष्ट शक्ति कहते हैं या निज शक्ति भी कह सकते हैं या ईश्वर का सामर्थ्य भी कह सकते हैं यानी ईश्वर ने ऐसा सामर्थ्य उस वृक्ष में रखा है उस अदृष्ट सामर्थ्य से वो पानी ऊपर तक चढ़ जाता है सूत्रार्थ हाँ जी हाँ जी उस वृक्ष के जीने का जो हेतु कारण है वो कैसा कारण है आकर्षण रूप अदृष्ट जो पानी को अपनी ओर खींचने का अदृष्ट कारण है जिसको नेजी का शक्ति भी कह सकते हैं तो निजी शक्ति से कारित है यानी निजी शक्ति के द्वारा किया हाँ, क्या कहते है? किया जाता है निज शक्ति के द्वारा वो पानी को ऊपर आकर्षित खींचा जाता है नहीं उत्तर नहीं बनता नहीं इसका और क्या उत्तर नहीं बनता ये तो उत्तर स्पष्ट है उसका स्वाभाविक है स्वाभाविक उत्तर है। और, भी उत्तर। और क्या हो सकता है मतलब आज के वैज्ञानिक लोग जो बताते हैं इस तरह इस तरह ऊपर पहुँचता है ठीक है वो प्रक्रिया आधुनिक दृष्टि से बताते हैं हम तो एक ही बात में बोल देते हैं हम <laughs> हम तो केवल ये बोलते हैं ईश्वर करता है और वो वो क्या है वहाँ पहुँचने की प्रक्रिया को बताते हैं याद रखना वो ये नहीं बताते ईश्वर करता है वो करता है वो कैसे पहुँचता है उस प्रक्रिया को बताते हैं इतना ही है उनका काम है हाँ तो जी बताना ईश्वर को थोड़ी है तो पदार्थ विद्या को बताएंगे ना ये पहले तो समझ लो आप वो जो कैसे पहुँचता केवल वहाँ मार्ग बता रहे हैं कौन वो वैज्ञानिक लोग होती होती भाई वो कैसी होती है वो भी नहीं बताते याद रखना नहीं, वो बताते। नहीं। क्या बताते नहीं वनस्पति शास्त्र में क्या बताते वही तो बोलो होती भाई वो क्यों, कैसे होती है फिर देखिए पहले में पहले तो सुनो मेरी बात को तो सुनो वो वो जो भी बताते वो सारी प्रक्रिया बताती वो प्रक्रिया क्यों कैसी होती है कोई नहीं बताता है आप क्या बताते है बताते बताते क्या बताते वो तो नहीं बता रहे आप वो बताते हैं ऐसे ऐसे ऐसे ऊपर तक इसमें रि, केमिकल रिएक्शन होता है ऐसा होता है ऐसा होता है फिर वो ऐसा वो करके यहाँ तक चढ़ करके यहाँ तक आता है वो केवल ऐसे ही बताते हैं और कोई ऐसा नहीं बताते कि इस कारण से वो होता है क्यों होता है, नहीं सारा नहीं सारा है। नहीं क्या क्या है हाँ मैं वो कहना चाहते है जो नहीं आपको नहीं पता होगा तो के वो नाम कुछ भी आप रख दीजिएगा वो मूल मूल में जाकर के वो हाँ। वो भी ये नहीं बताते ये क्यों ऐसा होता है वो कहते हैं बस उसका स्वभाव है उसकी शक्ति वो ऐसा ही ले जाता है क्यों ले जाता है वो थोड़ा बताते हैं ऐसे थोड़ा बताते हैं बस उसका स्वभाव है वो ले जाता है ठीक है ना पानी ऊपर कैसे चढ़ता है तो बताएंगे देखो ऐसे ऐसे वाष्प होता है और ऐसा बन करके और इतना सूक्ष्म हो जाता है इतना सूक्ष्म होकर के ऊपर चढ़ता है ठीक है ना वो इस तरह बताएंगे ऐसे थोड़ा बताएं ये वाष्प क्यों होता है और ये क्यों और फिर ऊपर क्यों चढ़ता है ऐसे थोड़ा बता वो तो उसका स्वभाव है उसको ले जाने का स्वभाव है बस इतना ही बताएंगे इससे ज़्यादा नहीं बताएंगे हाँ वो बताने की उनकी प्रक्रिया अलग प्रकार की है हमारे में वो प्रक्रिया नहीं है बस इतना शानदार है ठीक है अब वो ये थोड़ा बताएंगे आयुर्विज्ञान वाले ये जो सांस चलता है क्यों चलता है ये थोड़ा बताएंगे उसका स्वभाव है ऐसा ही अगर ऐसे चलता है तभी जीवित रहेगा नहीं चलेगा तो जीवित नहीं रहेगा और वो आँस कैसे चलती वो दिखाएंगे भैया इस इस तरह का चलते हैं तो कि ये ये ये मार ये मार्ग इस मार्ग में से यहाँ तक हवा आती है और जाती है और इस तरह का यहाँ से लेकर के फेफड़ों में जाती है हवा फेफड़ों में ऐसे फूलता है और ये हवा जो है अशुद्ध है और ये बाहर निकलता है और ये अंदर जाता है और अंदर जाकर के वो जितना ऑक्सीजन ज़रूरत है वहाँ उतना रखता है बाकी छोड़ देता है फिर वो ऑक्सीजन जो है रक्त कनिकाओं में आ, श्वेत किका और रक्त कनिका उसमें इसके साथ वो मिलता है इसके साथ ये मिलता है इसमें मिलकर की। ऐसा करता है बस यही बताएंगे क्यों करता है कैसे करता है कुछ नहीं बताते वो, हाँ, वो, वो, तो है। वो कोई नहीं बताएगा ठीक है हाँ जी सूत्रार्थ वृक्ष के मूल में डाला गया पानी ईश्वरीय शक्ति के कारण ईश्वरीय अदृष्ट शक्ति के कारण वृक्ष के समस्त भागों को प्राप्त होता है वृक्ष के समस्त भागों को प्राप्त होता है अगला सूत्र बोलिएगा अपाम संघातो विलयनम च चेज संयोगात तेजह संगात। अपाम संघातो हिम कारका करूपेण संघननम कठिनी भवनम कर जलों का संघात संघात का मतलब है पानी का जम जाना संघात कहते हैं जमना पानी का जम जाना अर्थात हिमा बर्फ के रूप में और करख होले के रूप में और स्नो के रूप में हो, आ, हाँ होला, होला, होला है, ओला ओला ओला कहते हैं होल कहते है ओला जो ओले गिरते हैं ना हाँ ओले बरसात में ओले गिरते हैं ना ये एक तो बर्फ है एक ओले है और एक स्नो क्या है स्नोफॉल स्नोफॉल हाँ छोटे छोटे अंश हाँ जी में है। की में जो रूट अधिक शक्ति तो जी यहाँ पर मतलब अदृष्ट से दो चीजें जैसे ली जाती है और जैसे एक पक्ष में धर्म अधर्म हो गया ईश्वर जोड़ लो चलो तो एक ही एरिया में दूसरे पक्ष में अदृष्ट में जो भौतिक नियम है उनको भी अदृष्ट कहकर के संकेतित किया जाता है है ना तो तो यहाँ पर जैसे इससे एक चीज और पता लग रही है अदृश्य नैजिक शक्ति तो नैजिक किसकी? मतलब उस उस वस्तु की आ, उस वृक्ष में जो क्रियाकलाप में चल रहे होंगे आंतरिक तो उसकी नैजिक शक्ति तो है लेकिन वो हमारे सामने दृष्ट नहीं है वो अदृष्ट कारण है उसके कारण से वो कार्यत है तो ऐसे ही ईश्वर तो तो बना लेते हुए नहीं हम ईश्वर को तो सब जगह जोड़ना ही है यानी पहले मेरी बात को सुन लीजिएगा चुंबक में आकर्षित करने का स्वभाव है लोहे को अपनी ओर खींचने का सामर्थ्य है चुंबक में पर वो अदृष्ट उसका अपना स्वभाव है उसका अपना स्वभाव ईश्वर द्वारा निर्मित है बस हम ये कहना चाह रहे मतलब चुंबक में चुंबकीय शक्ति जो है लोहे को खींचने की जो शक्ति सामर्थ्य है वो उसकी खुद की है हम तो स्वीकार कर ही रहे पर उसकी खुदकी भी ईश्वर द्वारा प्रदत्त है यानी ईश्वर द्वारा निर्मित है ईश्वर ने ऐसा बनाया उसको तब जाकर के उसके अंदर वो सामर्थ्य आया है हर कोई खींच नहीं सकता वही खींचता है ठीक है ना उसमें ऐसा स्वभाव है ऐसा स्वभाव उसी में क्यों है ये ईश्वर कृत है ऐसा पकड़ में आया मतलब ईश्वर ईश्वरकारित है अदृष्ट का मतलब ईश्वर ईश्वरकारित है नहीं धर्माधर्म कारित का मतलब धर्माधर्म अलग चीज है वो धर्माधर्म अलग है वो मनुष्य के द्वारा किए हुए पाप पुण्य का जो अदृष्ट होता है ना वो धर्माधर्म में वो अलग है कौन से जानवर क्या मतलब यहाँ जानवर कैसे लाए शेर में को खाने की शक्ति है नहीं, नहीं नहीं वो अलग चीज है वो खाने की वो वो तो ईश्वर ने उनको खाने के लिए वो ही बनाया मानसादी इसलिए वो खाते क्यों बनाया उसके कर्म वो वो तो वह अदृष्ट का वो उसके धर्माधर्म है वहां धर्माधर्म है पर चुंबक में ऐसा कोई धर्माधर्म नहीं है ना हाँ मतलब जड़ वस्तु में वो खींचने का स्वभाव तो है ठीक है ना पर उस खींचने का स्वभाव उसमें रखने वाले ईश्वर है।, तो तो तो तो है मतलब यूं तो, तो, तो पीछे जाओगे तो नीचे तो हाँ बस बस हम यही कहना चाहते हैं। अगर वहाँ तक नहीं जाएंगे तो उसका स्वभाव है उस पदार्थ का उस भौतिक पदार्थ का अपना निजी स्वभाव है ईश्वर करते हुए ये उसी के हाँ, वो तो वो उसमे कोई आपत्ति नहीं, उसमें। उसमें नहीं क्योंकि ईश्वर को हम इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि इन सब के पीछे ईश्वर तो है ही इसलिए हम जान के जोड़ रहे हैं यहाँ पर और यहाँ दर्शनकार भी जोड़ते हैं जी इसी शक्ति का तो ईश्वर ईश्वर ले लिया है वो तो, वो वो नहीं तो तो तो आपको पूरे दर्शन में को तो लेना ही पड़ेगा ये सारा दर्शन समझाने के पीछे मुख्य कारण ईश्वरी तो है ईश्वर को समझने के लिए तो ये सारा दर्शन है हाँ जी तो अपाम संघाता जो पानी का जमना हिम के रूप में कारक कारक मतलब ओले के रूप में आदि से आप स्नोफॉल को क्या कहते हैं देखिए उसमें कोई समस्या नहीं अदृश्य का मतलब है उस प्रत्येक भौतिक पदार्थ का अपना सामर्थ्य है हमें कोई आपत्ति नहीं उसका अपना सामर्थ्य ईश्वर के कारण से ऐसा है बस हम यही कहना चाहते हैं तो ईश्वर को ना भी जोड़ो तो उसको भी जोड़ा में कोई आपत्ति नहीं जो आप कहना चाह रहे हो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है हम उसका खंडन कर रहे हो तब कोई आपत्ति आएगी ठीक है हाँ जी तो स्नोफॉल को हिंदी में क्या कहते हैं उसको स्नो को हाँ हिमपात हाँ हिमपात वो एक ही बात है बर्फ का गिरना जोड़ी जोड़ी गिरती है। आ, वो बींदों के रूप में गिरता है ठीक है। तो संघननम पानी का संघन यानी एकत्रित होना, कठिनी भवनम, यानी बिल्कुल पानी के जो अवयव है एक दूसरे के साथ मिलकर के कठिन के रूप में कठोर के रूप में बनना रूपी जो कर्म है उसके बारे में बताया जा रहा है तथा विलयनम विलयनम का मतलब द्रवी भाव उसका पिघल जाना रूपी जो कर्म है तेजा संयोगादी अग्नि के कारण से होता है मतलब उष्णता के कारण से भी बर्फ जमता है उष्णता के कारण से ही पिघलता है कम उष्णता से जमता है और अधिक उष्णता से पिघलता है <laughs> आ, ऐसे ही है हाँ जी? जी ऐसे ही होगा कैसे होगा क्या मतलब है अग्नि कितना भी कम रखो, पर ये तो आपको पता ही नहीं है ना आप थोड़ा साइंस और थोड़ा पढ़ लेते हैं ना तो पता लगता है ऐसा नहीं है मतलब वो जो टेम्परेचर है ना बहुत कम हो जाता है तब पानी जमता है तो हाँ अग्नि का अभाव नहीं है वो कम अग्नि है कम अग्नि के कारण से जमता है और अधिक अग्नि के कारण से पिघलता है ऐसा हाँ जी ठीक बोल रहा हूँ ना मैं लगता आ, लगता ठीक है है आपको लगता ठीक है ये जो फ्रिज है ना फ्रिज में उसमें अगर अग्नि का संयोग हटा दो ना हो नहीं होती होगी नहीं अग्नि का संयोग बिजली का हो तो कोई बर्फ नहीं जमता वो बिजली से ही तो बर्फ जम रहा है ठीक है ना यानी उस उस टेम्परेचर को इतना कम कर देता है तब जा करके वो बर्फ के रूप में बनता है और टेम्परेचर को बढ़ा दो तो फिर पिघल जाता है ऐसा है टेम्परेचर काचर का मतलब ही नहीं है, आ, टेम्परेचर का मतलब नहीं है। तो तो। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल हाँ जी बर्फ जम जाएगी नहीं बहुत लो टेम्परेचर हो तो जम जाएगा अग्नि समाप्त तो होती ही नहीं है ना <laughs> टेम्परेचर तो होगा माइनस पचास रहेगा माइनस सौ रहेगा माइनस दो सौ रहेगा लेकिन रहेगा जरूर ऐसा नहीं कि अग्नि ही नहीं है ऐसा नहीं है अग्नि सर्वत्र व्याप्त है अग्नि हाँ, कम अग्नि से जमता है अधिक अग्नि से पिघलता है संयोग हाँ तो ठीक है तो हम क्या कहना है से कोई चीज़ जमती है के संयोग से कोई चीज जमती है।, है का मतलब ठोस हो जाती है क्या? हाँ होती है ना <laughs> पानी के से तेल भी होता है बर्फ तो के पास ले तो ठोस होगा वो वो अग्नि नहीं वो अग्नि नहीं वातावरण में तो गर्मी है ना ये जो गर्मी कम होती जाती है तो आपको का संयोग कम होता जाता है हाँ संयोग कम होता जाता संयोग होता जाता नहीं संयोग कम, कम अग्नि संयोग होता है वहां पर ये अग्नि का संयोग कम रहता है अगनी जैसे जैसे आप शब्दों को मत पकड़ो शब्द ही तो जी ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है जो अग्नि वर्तमान में जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को कम करते जाओ था जितना जितना जल अग्नि का, आग्णी आग्णी का कम होता जाता जाता है है ऐसे ऐसे जाता है। हाँ जी ऐसा बोलो <laughs> बोला है कि आप फिर उल्ट, उल्टा उल्टा ये क्यों समझते हैं आप उल्टा क्यों समझते हैं आप देखिए आप जो आप जो कहना चाह रहे हैं ना आप उल्टा कह रहे हैं आप जो कहना चाह रहे हैं उस उसको हम समझ रहे हैं जहा कम अग्नि होता है अग्नि का फिर भी संयोग रहता है वह इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं आप उल्टा ही क्यों समझना चाहते हैं भाई वहां पचास डिग्री है अग्नि का संयोग और उसमें जब पांच डिग्री हो जाएगा तब तो जमता है यानी पांच डिग्री का संयोग तो है तब भी आप हटाने वाले को ही देख रहे हैं और जो रहने वाले हैं को नहीं देख रहे हैं आप ये भूल हो रही है पकड़ में आ रहा है आपको नहीं नहीं मतलब आप खा आधा ग्लास भरा हुआ है ये नहीं देख रहे बस आधा गिलास खाली है जी आधा गिलास खाली है खाली तो है ना जी खाली तो हुआ है ना बस उसी को पकड़ रहे हैं आप भरे हुए क्यों नहीं देख रहे हैं? खाली तो क्यों देख रहे ठीक है मत देखना तत्र इयान भेदा इसको और स्पष्ट किया जा रहा है तत्र इयान भेदो हिमा करकादि रूपे संघाते कठिनी भावे अनुभूत शांत से दिव्य से तेजस संयोग पकड़ में आ रहे इयान भेद अग्नि संयोग में इतना भेद है कि जहा हिम के रूप में ओले के रूप में जो संगात हुआ हुआ पानी है जो कठोरता को प्राप्त हुआ पानी है उसमें अनुद्भूत शांत दिव्य तेज का संयोग है ठीक है ना <laughs> क्यों नहीं समझ में आएगा क्यों नहीं समझ में आएगा है और है नहीं देखिए इस ये ये संस्कृत में आप पहले कभी इस तरह के शब्दों को सुना नहीं इसलिए आपको ऐसा लगता है जब बोला लो टेम्परेचर अरे ये लो टेम्परेचर होता क्या है जो बार बार इस टेम्परेचर को जिसने सुना लो हाई को उसको तो ईजी है सुनने में जब नया आदमी लो टेम्परेचर के कारण मतलब बिजली के लो टेम्परेचर में पानी जमता है ये लो टेम्परेचर क्या है माइनस टेम्परेचर में जाएंगे ना माइनस पचास में आप जाएंगे ना तो बर्फ इतना जम जाता है इतना कठोर होता है उसको ड्रिल करके आपको तोड़ना पड़ेगा अब इतना लो टेम्परेचर क्या है अब उसको समझ में नहीं आएगा ना वो तो, तो, तो, तो पहली बार सुनेगा जिस, जिस जिन शब्दों को जो आदमी नहीं जानता उसके लिए तो कठिन ही पड़ेगा ना वो ऐसे ही यह है कि उन्होंने कहा अनुद्भूत है शांत है दे दे दे दे दे दे ऐसा है ब्रह्म मुनि जी का विशेषण शब्दों को ज्यादा जोड़ने का एक बहुत ज्यादा स्वभाव है यानी एक शब्द को बहुत सारे शब्द बहुत सारे शब्दों को पर्यायवाची शब्दों को प्रयोग करते हैं वो उनकी परंपरा में जो भी पढ़े ना उनके उनके जवान पर ये आती ये शब्द आते हैं शब्द कौन कौन हाँ पढ़े होंगे कभी हाँ नहीं वो हाँ ठीक है पढ़े होंगे हो सकता है मिनट मिनट तो आधे घंटे में उनके चले जाते हैं कोई बात नहीं प्रधान जी भी एक दिन मेरे को बोल रहे थे इसके बाद में ये क्यों खोला आपने वो मेरे लेख को देख करके उन्होंने एक बार बोला मेरे को नहीं वो स्पष्टीकरण होता है इ, इसी शब्द से स्पष्ट होता है तो दूसरे शब्द को प्रयोग करने का क्या मतलब है ऐसा कुछ बोल रहे थे मेरे को एक एक दिन ऐसे आ, एक बार देख करके उन्होंने बोला जब इस शब्द से स्पष्ट हो ही रहा है तो इसके पर्यायवाची के रूप में इसका प्रयोग करने की क्या आवश्यकता है ऐसा बोल रहे थे मैं भी कुछ प्रयोग करता हूँ <laughs> ऐसा क्योंकि स्वभाव आया हुआ है ब्रह्म मुनि जी का प्रवचनों में अक्सर लोग और सबसे ज्यादा पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करने वाले यदि संसार में तो आर्य समाज ही है आप देखेंगे ना आर्य समाज के जितने भी प्रवक्ता होंगे ना वो पर्यायवाची शब्दों को प्रयोग किए बिना कोई प्रवचन नहीं करते अब किसी भी एक विद्वान को आप देखना किसी भी एक विद्वान को देखना बात तो समय ही हो? पूरा होने की बात नहीं है एक प्रवाह उनके अंदर आया हुआ है क्योंकि सामने वाले व्यक्ति अलग अलग प्रकार के होते हैं एक तो यह मान करके चलिए अलग अलग प्रकार के ना होगा एक ही प्रकार के भी हो ना तो भी वहां पर पर्यावाचित शब्दों का प्रयोग करते हैं एक स्वभाव बना हुआ है नहीं भी करो तो चलेगा लेकिन बहुत मुश्किल है पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग ना किया जाए बहुत मुश्किल है ना केवल आर्यसमा जी विद्वान है बाकी और भी आजकल जितने बहुत सारे प्रवचन करता है वो लोग भी पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते हैं उसके पीछे बहुत सारे कारण है भाषा भी एक कारण है क्योंकि श्रोतागण जो है ना अलग अलग भाषा वाले भी होते हैं तो कोई शब्द कोई अंग्रेजी का शब्द भी प्रयोग करता है वहाँ पर ठीक है ना हिंदी के भी उर्दू के भी हाँ, और भाषाओं के शब्दों का प्रयोग करता हुआ बीच में एक अंग्रेजी शब्द भी डालता है वहां पर ताकि वो कोई ऐसा आदमी हो जो इस शब्द को नहीं पकड़ता हो तो अंग्रेजी शब्द से वो पकड़ ले ऐसा उद्देश्य तो अच्छा है उसमें कोई बुरी बात नहीं है फिर भी आवश्यकता ना होने पर भी प्रयोग किया जाता है बस ये कहना चाह रहा हूं हाजी क्या वो समय हाँ समय तो हो जाएगा उसमें कोई बात नहीं एकात्म संस्पर्श कारणम तो एकात्म्य संस्पर्श कारणम तेज संयोग एकात्म्य संस्पर्श कारणम उनको एकात्म के रूप में यानी बर्फ के रूप में करने का उसको संगठित करने में वो तेज संयोग जो है कारण बनता है विलयने द्रवीभावे भावे हाँ जी कौन सा यानी वो अग्नि जो है ऐसे प्रकट रूप में नहीं है उद्बुद्ध उद के रूप में यानी प्रकट के रूप में नहीं है शांत का मतलब वही लो टेम्परेचर दिव्य शब्द भी उसी के लिए आए मतलब, दिव्य का मतलब है प्रकट नहीं है ऐसा विशेष जी किन को किन किनको पकड़ में ब्रह्मिको तो संयोग कारण अपाम संघा तो विलेन सूत्रकारी तो बोल रहे है कुछ नहीं वो सूत्रकार स्पष्ट कह रहे हैं ना वो तो वो अभी तो होगी ना मतलब दो प्रकार की अग्नि है तो वो ऐसी अग्नि होगी जो प्रकट नहीं है वो, शब्दों वो अलंकारिक शब्द हैं अलंकारिक, है। अलंकारिक शब्द उसमें तो कोई बात नहीं हाँ मान लेना आप अपने कोई दिक्कत नहीं विलयने द्रविभावे तद दवी उद्भूत, उद्भूत किया है उद्भूत तापवत ताप पार्थिव तेजस संयोगा संयोग संस्पर्श कारण जी नहीं नहीं उद्भूत ताप वाले जो पार्थिव अग्नि है उस पार्थिव अग्नि के संयोग के कारण से वहाँ पर विलयन होता है यानी द्रवीभूत होता है जो ये हाँ जी अग्नि का भी विशेषण जोड़ दिया पार्थिव हाँ पार्थिव अग्नि भी होता है ना जैसे आप जल वो, वो मतलब नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, जैसे कोई पत्थर है जो गर्म है नहीं। वो पार्थिव अग्नि नहीं नहीं ऐसा नहीं पार्थिव पहले जैसे आप अग्नि जला दो ना उस अग्नि के जलने के कारण से पिघलता नहीं है जो जमा हुआ सूर्य हाँ जीवन नहीं जी सूर्य भी पार्थिव मैं सूर्य को नहीं, नहीं। तो में बनाया क्या क्या सूर्य तो में जो अग्नि है वो बताया पृथ्वी अग्नि अग्नि के कारण का मतलब जमा जम्य है वही यहाँ से जाती है और नहीं मेरे को नहीं समझ में आ रहा है आ, क्या बताया होगा वो पूरा प्रसंग को सुनेंगे तो पता लगेगा कल का बताओ फिर ऐसा ऐसी ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा है देखिए कई बार वक्ता भूल से भी बोलता है आ? और बातों बातों में वो निकल भी सकता है बोलना वो कुछ चाहता है और निकलता कुछ है ऐसा सभी के साथ होता है मेरे साथ भी होता है वो आपके साथ भी होता है सबके साथ होता है उसको इस तरह का मत बताइए हाँ जी क्या सिद्ध है तो तो नहीं वो तो, तो वो तो ऐसा है ही नहीं है वर्तमान में तो ऐसा होता नहीं है जो सूर्य में जो अग्नि है वो पृथ्वी की अग्नि नहीं है सूर्य की अग्नि के कारण से पृथ्वी में अग्नि है देखे। देखे। तो हो सकता है वो क्या तो कहना चाहते हो हो सकता है वो क्या कहना तो चाहते होंगे उनकी उनके अनुसार होता होगा क्या नहीं समझे कैसे हो सकता नहीं समझे कैसे हो सकता।, हो सकता है तो कोई किसी के लिए आप सारी बात मानते हैं क्या आप मेरी नहीं तो आप उनके लिए कह रहे हो आप मेरी बात मानते हो क्या सारी आप आप ये कहते मैं तो ये नहीं मान आज सीधा मुंह में बोल देते हो आप कि मैं तो ये बात नहीं मानता जी ये ऐसा नहीं होना चाहिए बोलते हो आप, आप देखो इनसे पूछो ये बोलते हैं कई बार बोलते हो और हम लोग भी मान लेते हैं आपकी बात को ठीक है आप अपना मानते रहिए हमें क्या पति हाँ ऐसा थोड़ा है पक्ष तो होते ही हैं ऐसा तो नहीं होता कि विद्यार्थी का अपना कोई पक्ष ही नहीं होता वैसा तो होता नहीं है सबके होते हैं अपने अपने पक्ष होते हैं हमारे गुरुजनों की बातों को हम सारी थोड़ा मानी है हमने हम भी तो मान नहीं मानी उनकी सारी बातें आज भी नहीं मानते सारी बातें वो तो सबके साथ है चले बात पार्थिव तेज का मतलब जैसा आग जलाने पर बर्फ पिघल जाता है वो अग्नि को ले रहे पार्थिव पार्थिव अग्नि मतलब पृथ्वी में रहने वाली अग्नि ऐसा मैं ये सीधा सीधा सूर्य किरणों के कारण से पिघल रहा है ऐसा नहीं कह रहे हम जो हम जलाते हैं आग जलाते हैं चूल्हा में गैस चला करके आग जलाते उससे जो पिघालते हैं हम बिगल, बिगल बात बात वो उसको पार्थिव अग्नि कहा जा रहा है ऐसा मतलब जो भी हम देखते हैं हाँ वो पार्थिव अग्नि इसका ही अभिप्राय है तो पार्थिव अग्नि का मतलब ये नहीं है कि ये अग्नि अलग ही होती है वो अग्नि के अलावा ऐसा हम नहीं कहना चाहते पृथ्वी में जो भी अग्नि हमको दिखाई दे रही है वो पार्थिव अग्नि कहलाते तो उससे क्या कहना चाहते हैं या, नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं है मतलब पृथ्वी में जो जैसे नहीं जैसे धरती पर जल है ना तो पार्थिव जल इसको कहेंगे और जो ऊपर पानी है उसको आकाशीय जल कहते जैसे आ, क्या है रितमच च सत्यम चा अभिधात तपसोद्य जाए ततो तो रात्रि अजाय था तथा समुद्रो अर्नवा तो समुद्रो अर्नवा समुद्र पृथ्वी में रहने वाला समुद्र अर्नवा आकाश में रहने वाला समुद्र उसको तो तो तो तो भी समुद्र कह सकते हो इसको भी, तो भी समुद्र कह सकते हो लेकिन ये अलग प्रकार का वो अलग प्रकार का है फिर नीचे आया तो पृथ्वी का ही पानी था वही नीचे आया है क्योंकि वही वो कोई बात नहीं उसमें ये जो अग्नि है पर, पर नहीं हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं लेकिन इसको पार्थिव अग्नि इसलिए कहते हैं क्योंकि पृथ्वी में रहती है बस इतना समझ लो ना इसको हम ये थोड़ा कह रहे हैं कि पार्थिव अग्नि बोल करके ये अग्नि सूरी वाला अग्नि नहीं है तो फिर वही बात है जब तक रहेगी तब तक जब तक, जब तक। जैसे नाम भेज हाँ मतलब तो तो सूर्य से पिघलता कौन सी हो रहा है वो तो सूर्य तो हाँ, तो की के कारण से पिघलता है ना सूर्य की अग्नि कहेंगे और किसे पार्थिव अग्नि का मतलब है जैसे हम जलाते हैं लकड़ी जलाते हैं चूल्हा जलाते हैं उस अग्नि से जो पिघलता है उसकी बात हो रही तो है हाँ बिल्कुल सूर्य का अग्नि अग्नि पृथ्वी पृथ्वी से मिला बड़ा जिसका अब क्या कहना चाहते हैं पृथ्वी की अग्नि ऐसा अलग से पृथ्वी की अग्नि नहीं है ना वहाँ पर जिसे जम जाता है वो तापमान तो सूर्य का ही है वो जितना भी वातावरण में तापमान है वो सूर्य का ही है वो जो हम लकड़ी जला करके और जो इस तरह का जो करते हैं ना उसको पार्थिव अग्नि कह रहे हैं बाकी अभी जो आपको गर्मी लग रही है ये सूर्य की ये है।, जो आला है वो पार्थिव अग्नि है इस प्रकार नहीं निकल सकती है नहीं वहाँ इस प्रकार की कोई अग्नि नहीं है वो वो ऊपर वाली अग्नि है मतलब ऊपर के जो गर्मी हैं है वही है अथवा पृथ्वी के अंदर जो ज्वालामुखी करके जो अग्नि निकलता है वो केमिकल रिएक्शन से हो रहा है ऐसा कोई पहले से अग्नि जलती हुई नहीं रहती है धरती में याद रखना धरती में धरती में ऐसे अग्नि जलती हुई नहीं रहती है वो तो केमिकल रिएक्शन के कारण से जल जाती है फिर वो बाहर निकलता है निकलती है ऐसा कर सकते हैं पहले पहले सुनी है। वो ये वो ये, वो ही बात है तो जलने लगती है वो जल जल करके राख उकर के अंदर ही रहती है कभी कभी क्या धरती फूट करके पहाड़ों के बीच में से वो निकल के भी आ जाती है उसी को ज्वालामुखी कहते हैं वो अग्नि जो निकल के आ रही है नीचे वो केमिकल रिएक्शन के कारण से वो ऐसा बन करके आती है तो नीचे अग्नि रहती है तो मतलब वो अनुद्वु अनुद रूप में जो रहती है उस अग्नि की बात कर रहे हैं वो ठीक तो तो है उद्बुद्ध भी मान लोधी है वो रहती है मैं उसका मना नहीं कर रहा हूँ क्योंकि धरती के अंदर भी वो अग्नि है उसका फिर वो जो सामान्य रूप से जो चल है वो तो है बनी रहती है वो पर जब उनमें रिएक्शन होता है फिर वो ऊपर वो धरती को तोड़ करके ऊपर आ जाता है पहाड़ को तोड़ करके ऊपर आ जाता है मेरे विचार से पहाड़ों के बीच में वो इतना मजबूती यहाँ जितना मजबूती नहीं होती होगी जो भी कारण होगा वो वही भूगर्भ विज्ञान वाले बता पाएंगे फिर वो पहाड़ों के बीच में वो निकल के बाहर आती है तो वो इतना बह के आती है वो आ, सब वहाँ के आसपास में गाँव वाव जो भी सब जल जाते हैं वृक्ष पेड़ वनस्पति सब कुछ ज्वालामुखी जिसको अपन कहते हैं वो धरती के अंदर से निकल के आती है <coughs> तो वो अग्नि धरती में भी है इसमें कोई इस रूप में है मानते तो इसमें कोई आपत्ति नहीं जी जी का को का है सर। नहीं वो तो आ, वो चालू भाषा है नहीं वो भाषा नहीं है वो आ, आ, वो एक आ, मुहावरे जैसे बनका गया हाँ हाँ हा, <laughs> ऐसा ऐसा उसका कोई अर्थ नहीं है केवल ऐसा बोला जाता है बोल चाल की भाषा है वो चलें उभयत्र आपा समवाई कारणम तेज संयोगो असमवाय कारणम तेजस्तु निमित्त कारणम भवती और अग्नि निमित्त कारण बन जाती है चले इतने तीन ही सूत्र सूत्रार्थ सूत्रार्थ सर्ग हाँ कर लेते हैं जी पानी का जमना और पिघलना पानी का जमना और पिघलना अग्नि के संयोग से होता है अपाम विलयने तू प्रत्यक्ष संयोग कारणम दृश्यते। पानी के पिघलने में अग्नि का संयोग प्रत्यक्ष दिखाई देता है हमको परंतु करकादि रूपेण न संघाते संघनने कर्मणि तेज संयोग कारण मिट्टी कथम ज्ञाएते प्रश्न प्रश्न पूछा जा रहा है कि अग्नि पानी का पिघलना तो स्पष्ट दिखाई देता है क्योंकि अग्नि का संयोग उसमें दिख रहा है पर जो ओले के रूप में और बर्फ के रूप में जो पानी का संघात होता है और उसमें भी तेज का जो कारण आपने बताया है वो कैसा कारण बनता है अत्र उच्चती इसके संबंध में समाधान किया जा रहा है बोलिए तत्र विस्पूर विस्फूर जतुर्लिंगम विस्फूर जतुर्लिंगम विस्फूर जेथु नहीं विस्पूर जेतु एक ही शब्द है विस्पूर जेतु एक ही शब्द है बिजली का कड़कना ये है विस्पूर जेतु का मतलब बिजली का कड़कना तत्र दिव्या अप्सु सूक्ष्म जलो में तत्र दिव्यु दिव्यज संगे दिव्यश्द सूक्ष्म दिव्युसु सूक्ष्मजलो में सूक्ष्म का संयोग होने पर वृष्टि प्रतिबंधकूपेण वृष्टि को रोकने का जो प्रतिबंधक रूप जो संयोग है उसको वायु अब्र संयोग तथा कर संपादकूपेण वर्तमाने जो ओले आदि को बनाने के रूप में वह विद्यमान है कौन सूक्ष्म अग्नि जो कि विस्फुर्जु वज्र निर्घोषो लिंगमस्ती उसमें लिंग क्या है वहां अग्नि है इसका प्रमाण क्या है तो कहते हैं विस्फुर जेतु वज्र निर्घोषो लिंगम अस्ती विस्फुर जेतु को कोला है वज्र निर्घोषा यानी बिजली का कड़कना ये लिंग है कारण है यदि वहां बिजली ना होती यानी वहां अग्नि नहीं होती तो बिजली का घोष नहीं होता है बिजली का कड़कना नहीं होता वहां पर या इसको क्या बोलते हैं आप स्तनयित स्तनयित तो वैसे मेघ को कहते हैं बादल को कहते हैं विद्युत को भी कहते हैं पर मुख्य रूप से यहाँ पर जो है वो बादल को कहते हैं तो बादल का जब परस्पर टकराव होता है उस टकराव से बिजली वहां पर बाहर निकल के आती है अगर वहा बिजली नहीं होती या वहां अग्नि नहीं होती है बिजली बाहर कहाँ से आएगी नहीं उत्पन्न कहा हो लाल होगी तो, में, में में तो लालत को आया हाँ ठीक है तो आपने मना किया बिल्कुल कि गुण के अंदर गुण तो रहता ना तो अभी भी वही कहूंगा भाई कहाँ से आया उत्पन्न हुआ हाँ तो द्रव्य से उत्पन्न हुआ होगा तो तो हो नहीं द्रव्य में होगा वो लाल में थोड़ा था <laughs> गुण में तो गुण रहता ही नहीं है वो अभी भी वही मैं जो लाल उत्पन्न उत्पन्न हुआ हुआ वो द्रव्य से हुआ है मतलब लाल और सफेद जो गुण है वो गुण जिस द्रव्य के आश्रित रह रहे हैं उन द्रव्यों में लाल भी कारण रूप में है तब इन दोनों गुणों के मिलने पर वो उस द्रव्य में स्थित पीला उभर करके आ गया ऐसा पर गुण में गुण नहीं रहता है और वो गुण में से निकल के नहीं आया वो लाल रूप याद रखना चले क्या अभी तो पूरा हुआ ही नहीं ना तत्र द्रव्यसु अपसु सूक्ष्म जलों में दिव्य तेज का संयोग होने पर वृष्टि प्रतिबंधक रूपना जो वृष्टि को रोकने के रूप में वहां पर विद्यमान है कौन वायु रब्र संयोग करकादि संपादक रूपे नर्तमान है जो ओले आदि को बनाने के रूप में विद्यमान है अग्नि उस अग्नि के वहां पर रहने पर विस्फुर जतु वहां पर विस्फुर जेतु होता है अर्थात वज्र निर्घोष होता है बिजली का कड़कना होता है और यह बिजली का कड़कना ही लिंगम लिंग है वहां पर अग्नि है इस बात को बताने के लिए स्पष्ट हो रहा है दिखे दिखे। किसको दिखे दिखे। ये तो ही विद्युत प्रकाश पूर्वम दृश्यते, क्योंकि विद्युत का प्रकाश पहले दिखता है पुनः वज्र निर्गोशो उसके बाद शब्द सुनाई देता है वज्रनिर्गोश का मतलब है बिजली का कड़क कडकना बाद में सुनाई देता है आ, आ, वो तो इसलिए पहले प्रकाश ही दिखता है चमक पहले दिखता है पहले प्रकट होता है हमको बाद में आवाज सुनाई देता है देती तत्कालम तो, ही करका हा उसी समय ओले भी गिरते हैं तद अंतरम तेजो बहि निस्सारण कहते हैं तद अंतर तेज उस बादलों में स्थित जो प्रकाश है उस प्रकाश के बहि निस्सारण अनंतरम बाहर निकलने के बाद में करकविच्छिन्न संपद्यते लो में विच्छिन्नता यानी टूटना उत्पन्न होता है ओले जो टूटते हैं वो तब टूटते हैं जब वहां की बिजली बाहर निकलती है तब पकड़ में आ रहे। में हैं। बड़े-बड़े आकार क्या थे? चोटे हाँ हाँ छोटे छोटे हो जाते हैं वहां पर बड़े बड़े ही होते हैं जैसा। में। पूरा, पूरा बड़े बड़े ऐसे रहते हैं जितने जितने बड़े बादल होंगे उतने उतने रूप में रहते हाजी संभावना नहीं है था। था। क्या मतलब हाँ तो हाँ तो नहीं मतलब वहां से तो अलग हो रहे हैं बस वहाँ तो अलग हो गए वो संगात के रूप में अलग हो गए और वो अलग जो है जितने भी हो वो आते आते तो छोटे बूंद के रूप में हो जाते हैं कभी कभी बड़े बड़े बूंद भी नीचे गिरते हैं कभी कभी बहुत पतले पतले बूंद निकलते हैं वहां जिस तरह का विलयन होता है उसके आधार पर नीचे आता है ऐसा मतलब वहां बड़े बड़े कंड के रूप में जब बाहर निकलते हैं तो वो नीचे आते आते बड़े बड़े पत्थरों के रूप में गिरते हैं ना ओले बड़े बड़े ओले गिरते हैं कई बार अच्छा वो ऐसा लगता है जैसे फैक्ट्री से निकल के आए हो सब एक साइज के निकलते हैं ठीक है ना वो एक साइज के इसलिए निकलते है वह आते आते उसका जो दबाव है घर्षण है वो उसी रूप में उसी आकृति में आ जाते नीचे कोई कोई बड़े भी हो जाते तो तो हैं हाँ जी हाँ जी बिल्कुल तो आते घर्षण के रूप में आकर के वहां पर नीचे आ, फिर वो छोटे छोटे गोल गोल में दिखते हैं हाँ जी बीच में में फैक्ट्री तैयार होते हैं हाँ यूं समझ लीजिए संयोग ऐसा है ना घर्षण जो है हवा का जो घर्षण है उससे जो है उसमें फिनिशिंग होता है ऐसा समझ लीजिएगा हाँ जी सूत्रार्थ सूत्रार्थ लिखिएगा आकाश में क्या इसका तत्र लिखी तस्फुर्जतुर्लिंग आकाश में आकाश में पानी के बीच में आकाश में पानी के बीच में अग्नि की विद्यमानता को अग्नि की विद्यमानता को बताने के लिए बिजली का कड़क यह कड़कना लिंग बनता है बिजली का चमकना हाँ बिजली का चमकना अथचा तत्र और एक बात कह रहे हैं वैदिकम च छोटा सा सूत्र है वैदिकम चा वैदिकम वेदोक्तम वचनम च प्रमाणमस्ति अस्ती या वैदिक प्रमाण भी है कि वहां पर बिजली होती है यानी पानी में बर्फ में बिजली होती है हा? एक ही बात है अग्नि गर्भो अपामसि हे अग्नि तू जलों के गर्भ में विद्यमान हो यह यजुर्वेद का प्रमाण दिया है फिर कहा आप गर्भम आदधीरन ये इसका प्रमाण नहीं है मतलब प्रमाण नहीं है का मतलब ये कहां का वचन है ये पता नहीं स्पष्ट नहीं है मतलब यहां कहना चाह रहे हैं आपस्ता आपसता अग्निम गर्भम आदधीरन ता आप वो जो जल है वो अग्निम अग्नि को गर्भ के रूप में धारण किया है ऐसा वह पानी अग्नि को गर्भ के रूप में धारण करके रखा है ऐसा इसका शब्दार्थ है यह कहां का वचन है यह पता नहीं ठीक है सूत्रार्थ लिख लीजिएगा पानी में अग्नि तत्व होता है इसमें वेद प्रमाण है पानी में अग्नि तत्व होता है इसमें वेद प्रमाण है ठीक है ओंकार ओ प्रणाम